आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हमारे सभी विशेष कवियों से और इस संस्कार के बढ़ते चरण के कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर राम आश्रा दीक्षित जी को सुनेंगे और मिला दीक्षित जी को सुनेंगे राजेंद्र गोपाल व्यास जी और प्रकाश नागौरी जी के साथ साथ हम लोग कविता किरण जी को भी सुनने वाले हैं आज के इस एपिसोड में तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रकाश नागौरी जी से कि अपनी पहली एक सुंदर रचना हमारे बीच जो उनको बहुत ही टच करता हो उनको फील करता हो वो रचना हमारे बीच में रखें धन्यवाद रमेश जी जी मेरे साथ पड़े हुए काफी मेरे मित्र हैं जो तो विदेशों में रहते हैं उनसे जब कभी बात होती है तो उनके मन की बात से मुझे लगा कि वो भारत आना तो चाहते हैं लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि उस देश को छोड़ भी नहीं सकते हैं। उस वहापो की स्थिति को मैंने इस गीत में डाला है जी। और मुझे कई बार विदेश जाने का निमंत्रण भी मिला लेकिन परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं रही थी मैं नहीं जा पाया तो सोचा कि मैं वहाँ जाकर क्या सुनाऊँगा इस देश की महिमा क्या है वो क्या बताऊँ बस वहाँ से मैंने जो गीत शुरू किया वो मैं श्रोताओं की नजर रखता हूँ कि मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए वायुयान नाव में तो डोलते रहे जाने कितनी बोलियां बोलते रहे अपनी ही बोली में संदेश चाहिए मुझे बस मेरा परिवेश चाहिए मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए भूल ही गया वो गोद जिस में पला भूल गया वो ज़मीन जिस पे चला याद भी नहीं है वो गली वो मोहल्ला होलियों पे टोलियों में किया हल्ला याद जब आए मुझे मेरा बचपन ऐसा लगता है देखा हो कोई सपन काग बोलने पे पर देसी आता है चांद देखने पे मामा याद आता है काग बोलने पे पर देसी आता है चांद देखने पे मामा याद आता है बिछुड़ सगे संबंधी शेष चाहिए मुझे बस मेरा परिवेश चाहिए मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए रमेश जी मैंने आंकड़े देखे हैं जी किसी अन्य राष्ट्र में दूसरे राष्ट्रों के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या हिंदुस्तान में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है अन्य कई राष्ट्रों से तो मैंने सोचा मेरे देश में ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है बस वही कुछ मैंने इस दूसरे बंद में बताने की कोशिश की कि पावन यहाँ पे कितनी ही नदियाँ पत्थरों को पूजते हुई है सदिया राम एक वचन पे वन को गए कृष्ण जिंदगी का अर्थ कर्म कह गए अहिंसा का सबक सिखाए महावीर बुद्ध भी बुद्ध को मिला जोखाई खीर विवेकानंद से मिली थी ज्ञान की दिशा लंगोटी वाले बापू से आज़ादी की उषा विवेकानंद से मिली थी ज्ञान की दिशा लंगोटी वाले बापू से आज़ादी की उषा देश हित बेटे दीवारों में चुने मुझे उस देश में प्रवेश चाहिए देश हित बेटे दीवारों में चुने मुझे उस देश में प्रवेश चाहिए मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए इस देश की माटी उन लोगों को आमंत्रित करना चाहती है जिन्होंने जन्म तो लिया लेकिन वो और कहीं जा कर के बस गए जब उनके मन में भारत की आवाज़ आती है तो उनका हृदय कैसे परिवर्तन करता है और वो क्यों भारत आना चाहते हैं ये मेरा आखिरी बंद है जी स्वागत है कि दौलत कमाई पर हो गए गंवार देश कहे आ बेटे मुझ को सवार, तू तो वहाँ गया तो था किताब के लिए अब जी रहा है तू किताब के लिए अब तक जिया हूँ मेष के लिए अब मैं जीऊँगा मेरे देश के लिए सावन के मोर सा मैं झूम जाऊँगा आके माटी अब तुझे चूम जाऊँगा मेरे अंतिम संस्कार के लिए काशी हरिद्वार ऋषिकेश चाहिए मेरे अंतिम संस्कार के लिए काशी हरिद्वार ऋषिकेश चाहिए चाहिए मुझे मेरा प्यारा देश चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी सी कविता जो है आपने सुनाया प्रकाश नागौरी जी को आप अभी सुन रहे थे संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक नई आवाज को आप पहले भी सुन चुके हैं रेडियो मधुबन के माध्यम से डॉक्टर कविता किरण जी को बहुत पहले हमने इनको रिकॉर्ड किया था इसी एपिसोड में संस्कार के बढ़ते चरण में तो आइए अब वापस उनकी आवाज़ को सुनने का एक सुनहरा मौका हम सभी को वापस मिल रहा है तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर कविता किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी।, जी रेडियो मधुबन में, में मेरा ये दूसरी तीसरी बार आना हुआ है अभी हिंदी दिवस आने वाला है जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ की विषयाानुकूल एक हिंदी भाषा को समर्पित एक गीत यहाँ मैं देना चाहूंगी स्वागत है हम लोग आजकल अंग्रेजियत की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं लोगों को अपनी भाषा अपनी राष्ट्रभाषा में बात करने में संकोच होने लगे जब अंग्रेजी इतनी हावी हो गई है ऐसे में बहुत जरूरी होता है हम अपनी भाषा को प्रोटेक्शन दें तो उसी भाषा को गौरवान्वित करने के मकसद से गीत मैंने कहा है जो देना चाहती हूँ सुनिएगा कि राष्ट्र प्रेम के जन जन के अंतर में ज्योत जलाएंगे राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योत जलाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाए समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे अच्छा। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे और बंद पड़ती हूँ देखिएगा जी स्वागत है कि हम अनजाने पराधीनता को वापस हैं ओढ़ गए भूल स्वदेशी प्रेम विदेशी पन से नाता जोड़ गए हम अनजाने पराधीनता को वापस हैं ओढ़ गए भूल स्वदेशी प्रेम विदेशी पन से नाता जोड़ गए पूरबवासी हो पश्चिम के पथ पर हैं पग मोड़ गए चले गए अंग्रेज मगर, <laughs> मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए शपथ हमें अंग्रेजी का शपथ हमें अंग्रेजी का गुणगान नहीं अब गाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे yeah. समस्त विश्व में हिंदी भाषा को मान दिलाएंगे और बंद दिखेगा जी स्वागत है कि सावधान स्वाधीन मनुज फिर आजादी खतरे में है संस्कृति और सभ्यता के संग भाषा भी खतरे में है हिंदू परंपराएं हिंदू परिपाटी खतरे में है बापू का पावन चरखा पावन खादी खतरे में है हिंदी को स्थापित कर हिंदी को स्थापित कर भाषा का कर्ज चुकाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे और अब हिंदी के गौरव की गा, गाथा सुनाती हूँ देखिएगा हिंदी का गुणगान करती हूँ कि सारे जग की भाषाओं में सबसे न्यारी हिंदी है चंदन वन सुरभित उपवन फूलों की प्यारी हिंदी है सारे जग की भाषाओं में सबसे न्यारी हिंदी है चंदन वन सुरभित उपवन फूलों की प्यारी हिंदी है वंदन पूजन महिमा मंडन की अधिकारी हिंदी है पर अपने घर हुई पराई अपनी प्यारी हिंदी है इसका गौरव गा गा कर इसका गौरव गागा कर फिर इसका मान बढ़ाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को दो दो सम्मान दिलाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ और इस युवा पीढ़ी को बंद के माध्यम से संदेश भी देना चाहती हूँ देखिएगा भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं hmm. भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं भवन धराशाई हो जाता जिसका हो आधार नहीं hmm. कहते हैं कि मनुष्य की जो पहचान होती है वो उसके सर से होती है धड़ से नहीं होती है hmm. तो बिना मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के हमारा शरीर ठीक वैसा ही है जिससे बिना सर का बिना का धड़ हो जैसे तब जा बात कही है कि भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं भवन धराशाई हो जाता जिसका हो आधार नहीं जिसके मन में अपनी हिंदी भाषा का सत्कार नहीं उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं जिसके मन में अपनी हिंदी भाषा का सत्कार नहीं उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं भटकी युवा पीढ़ी को भटकी युवा पीढ़ी को हम फिर सनमार्ग पिलाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योत जलाएंगे लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, दिलाएंगे बहुत अच्छे बहुत ही बहुत ही खूबसूरत रचना आपने कविता किरण जी आपने सुना है अभी अवसर दिया दिन तो है ही ना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर कविता किरण जी बहुत ही प्यारी सी कविता हिंदी भाषा पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है एक सिलसिला जारी है जैसे प्रकाश नागोरी जी ने भारत देश के बारे में बताया और आप भारत देश की भाषा की बात कहीं तो एक समन्वय एक समाबन्नता चला जा रहा है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और इस सिलसिले में और आगे मैं ले चलूँगा आपको ये बहुत ही छोटा सा एक बहुत ही प्यारी सी गीत आपको सुनाना चाहूँगा उसके बाद फिर हम जुड़ेंगे राजेंद्र व्यास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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा फील आप कर रहे होंगे कि कब ये गीत ख़त्म हो जाए और कब कभ दूसरे कवि को हम सुने क्योंकि बहुत ही सुंदर एक देशभक्ति पर जो है चीज़ें चल रही हैं और प्रकाश नागौरी जी को हमने सुना उसके बाद डॉक्टर कविता किरण जी को सुने और अभी मैं सीधे ले चलता हूँ आपको राजेंद्र व्यास जी के पास आइए उनको फिर से सुनते हैं आप सभी की तरफ से राजेंद्र व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूँगा कि आप उसी सिलसिले को जारी रखें जी <laughs> देशभक्ति देश प्रेम देश की भाषा देश की मिट्टी बहुत ही प्रसन्नता का विषय है हम की राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में तो मैं शहीदों पर बहुत लोगों ने लिखा है जी जी जी मैंने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी है मैं राष्ट्र की भाषा के साथ देश की अस्मिता को बचाने वाले उन शहीदों को जी जी मैं दो बंध उस गीत के सुनाऊंगा इस पानगी हो जाएगी हाँ हा। उस क्रम में मेरे लिए सैनिक क्या है जी। उनके जीवन दर्शन को मैंने एक गीत में पिरोया है उसके एक दो बंध सुनाऊंगा तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए तुमने मारी है ममता इस वेश के लिए रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए कब रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए मरते पानी भी न मांगा रे पवन हो गए इसमें पाँचों तत्वों का जिक्र किया जी, जी। तुमने छोड़ा है घरबार देश के लिए तुमने मारी है ममता इस वेश के लिए और एक बंदी इस देश में हर आदमी अपने लिए करता है पर मेरा शहीद क्या करता पद पैसा पैसाज समीकरण है हर आदमी तीन चार पद प्रतिष्ठाओ पैसाज समीकरण है ऐसे कोहरे में चमके तू रवि किरण है दर्द है बस तुम्हें बस तुम ही रहनुमा मुझे देश के सच्चे सेवक ये लगते दर्द है बस तुम्हें बस तुम ही रहनुमा हम तो कायल तुम्हारे हमको तुम पे गुमा तुमने छोड़ा है घर देश के लिए रे तुमने मारी है ममता इस देश के लिए रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए मरते पानी भी न मांगा पवन हो गए तुमने छोड़ा ये दो बंद मैंने और एक छोटा सा इसी क्रम में कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा स्वागत है कि मेरा बहुत बार एक्सपोज होने का मन नहीं हुआ हो पर प्रभु चाहता है तो कभी ऐसे मैं ध्यान से मैं बैठा उसके बाद उठा तो कुछ पंक्तियाँ आई है जी तो जैसे ईश्वर मुझे कुछ कह रहे हैं मेरे गुरु मेरे ईश्वर हैं उन्होंने मुझे क्या कहा मैं चंद पंक्तियाँ कह के अपनी बात को पूरा करता हूँ स्वागत मेरी तो कोई चाहत नहीं पर प्रभु मुझसे क्या कह रहे है? मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूँ मेरी भी नहीं तो पर रमेश बाबू की बड़ी इच्छा है कि वो मुझे प्रकट करें <laughs> मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूं तेरे घट में सदा के वासुते अमृत भर दूं तेरी है? संभावना को देख प्रभु का घर दूं भगवान खुद कहते हैं तेरी संभावना को देख प्रभु का घर दूं कभी मत मांगना किसी से मैं सावर दूं कभी वाँ। मत मांगे और मुझे बड़ी बारीक बात कहते हैं भगवान और गुरु क्या कहते हैं गिरा लपटो में ये जगत हमें जलाता है ये संसार बहुत छल करता जी हम के छोटी छोटी गिफ्ट में हमारा जीवन बर्बाद कर देते <laughs> ये आत्मीय लो गिरा लपटों में ये जगत हमें जलाता है रात दिन मोह की मदिरा हमें पिलाता है कहीं तुम भगवान मुझे कह रहे कहीं तुम चूक ना जावो मेरा इशारा है कहीं तुम चूक ना जावो मेरा इशारा है गुरु के घाट पे डूबो यही किनारा गुरु के भाई हम तो यहाँ आके डूब गए रमेश बाबू अब जैसी ईश्वर की मर्जी वो <laughs> जहां ले जाए इसी के साथ मैं अपने वाणी को भी <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुझे लगता है कि आप सभी भी इस प्रेम में डूब गए होंगे बहुत ही सुंदर कविता जो है देशभक्ति पर राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने सुनाया और मैं चाह रहा हूं कि ये चिंगारी जो जली है ये दीपक जला है उसको बनाए रखे और सीधे मैं ले चलता हूँ अपनी वाणी से आ, बहुत ज़्यादा न बोलते हुए निराला राही जी को हम सुनेंगे अभी भ्राता रमेश भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आज मैं आपको बहुत अपने को धन्यवाद ही मान रहा हूँ जी जी कि आज वरिष्ठ कवि व्यास जी हमारे नौगौरी साहब और वरिष्ठ कवित्री कविता किरण के बीच में मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला और ये आपका इस पर बहुत बड़ा उपकार है नुकम्पा है। मैं जब सेंटर से चला सुबह दीदी हमको यहाँ लाई जी जी तुमने तो यहाँ आके कुछ भ्राताओं के अनुभव सुने तो एक छंद की उत्पत्ति हुई दादा <laughs> वो, वो में कहना चाहता हूँ आज के सूर ने निहारे कौन सो अंजन आंधरी आंख में आजी के सूर ने श्याम निहारे कौन सो मीरा ने जादू कियो विश्व में प्रकटे श्री कृष्ण मुरारे क्या? कौन से भाव परिज सुदामा के कृष्ण ने प्रेम से पाओ पखारे कौन से भाव परिज सुदामा के कृष्ण ने भाव से प्रेम से पैर ऐसो ही भाव उर में मिल जाए हमें शिव बाबा हमारे ऐशोई भाव उर में मिल जाए शिव बाबा हमारे देशभक्ति की बात आई जी तो मैं कविता बढ़ी है उसके कुछ अंश <laughs> तो उसमें यह है कि सैनिक का विवाह होता है क्यों सैनिक और नेता दो ही लोग देश को चला रहे हैं तो सैनिक क्या भूमिका अभी दादा ने बताई जी जी तो सैनिक का विवाह होता है स्वागत रात के लिए वो जा रहा है उसी समय सीमा से आदेश आ जाता है पत्नी भी वीरांगना है बस इस भूमिका से आप जुड़ते जाए वो कहती है पहला काम है आपकी जनभूमि की रक्षा करना कविता शुरू होती है स्वागत सीमा पे दुश्मन ललकारे रहो न अब घर म पहन बसंती चोला जाओ सीमा पे सजना पुकारत है भारत माता ऐसे में ये प्यार प्यार कछू हमको नहीं भाता पुकारत है भारत माता देखो सजन प्यारे दुश्मन मार के घर गई ओ सीमा पे घर हारी जाओ तो मुँह मुना दिख रही हो अरे सीमा पे घर हार जाओ तो मुना दिख रही हो मारी मर जही कटारी हमसे ज्यादा देश की सयाँ सीमा हो प्यारी पति जवाब देता है देश पे आई आंच तुम तो मेरा खून खोलता है वंशी वाले हाथों में फिर चक्र डोलता वाँ, है वाँ, वाँ। बंशी वाले हाथों में फिर चक्र डोलता है गाज सा गिरेंगे दुश्मन पर एक वीर भारत का होगा भारी दस दस पर शत्रु के जबड़े फाड़ूंगा और तिरंगा दुश्मन के सीने पर गाड़ूंगा कविता छोटी कर रहा हूँ वो शहीद नहीं होता है उसका सौभाग्य लौट के जीत के आता है तो पत्नी पूछती है कि कैसे जीते कैसे दुश्मनों को आपने मारा, बताओ सजन जरा प्यारे, कैसे दुश्मन कर तुमने थे मारे बताओ सजन जरा प्यारे तो सैनिक कहता है, तुम सोचती कि मैं वहां अकेला लड़ा मैं अकेला नहीं लड़ा मेरे साथ कुछ लोग लड़े और वो इशारे में बात करता है और यहीं पर दादा कविता जीवंत होती है <laughs> कि मेरे संग संग लड़ी हमारी बहना की राखी मेरे संग संग लड़ी हमारी बहना की राखी तुलसी की चौपाई कबीरा की प्यारी साखी मातपिता की लड़ी दुआएं बन कर आशीषें मात की लड़ी दुआएं बन कर आशीषें मेरे संग संग लड़ी तुम्हारी प्यार की से मेरे संग संग लड़ी तुम्हारी प्यार की बक्सी से मेरे से भारत की जनता की दुआएं साथ लड़ी मेरे और आरती तथा अजाने साथ लड़ी मेरे और बहुत बढ़िया वो प्रसंग देता है कि तेरी याद में युद्ध भूमि भी लगती थी अंगना तेरी याद में युद्ध भूम भी लगती थी अँगना अरे दंदन गोली चलें लगें जो बजे तेरे कंगना वहे, अरे दंदन <स्यारी> दंदन गोली चले लगे ज्यों बजे करे कंगना राह दिखाती रही तुम्हारे माथे की बिंदिया राह दिखाती रही तुम्हारे माथे की बिंदिया विजय मिली तो भूल गए हम भूख प्यास निंदिया अरे विजय मिली तो भूख भूल गए हम भूख प्यास नींद दिया नारियल जैसे सर फोड़े नारियल जैसे सर फोड़े छोड़ गए मैदान वो पाकिस्तानी भगोड़े और अंतिम पात तो वो कहता है कि ये तो सब अच्छा हुआ उदास हो गया ये बात कहते कहते पत्नी उदास क्यों हो गए तो कहता है मगर एक बात बहुत खटकी मगर एक बात बहुत खटकी क्या कि सेना के यदि बंधे हाथीए खोल दिए जाते सेना के यदि बंधे हाथिए खोल दिए जाते तो ये तिरंगा पाकिस्तान के घर घर फैलाते तो ये तिरंगा पाकिस्तान के घर घर फैलाते रोज का झंझट मिट जाता रोज का झंझट मिट जाता और अखंड भारत का सपना पूरा हो जाता और अखंड भारत का सपना पूरा हो जाता धन्यवाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी सी कविता जो है देशभक्ति के ऊपर आपने सुनाया और चिराग जली थी वो पूरी तरह से अभी तक जली रही हैं और मैं आखिरी में बहुत कम शब्दों में मैं कहूँगा कि दो लाइनें हम उर्मिला जी से भी सुनेंगे समय कम है जी कुछ ऐसे काम करो कुछ ऐसे काम करो तुम तो दुनिया याद करे तुम तो दुनिया याद करे तुम तो दुनिया याद करे जिस काम को करने से लज्जित हो मानवता वह काम नहीं करना इसमें ही सज्जनता केवल शुभ काम करो तुम तो दुनिया याद करे कुछ ऐसे काम करो तुम तो दुनिया याद करे सैनिक जिसके आगे तूफान ठहर जाए जिसे देख के पर्वत का सीना विदहल जाए जिसे देख के पर्वत का सीना विदहल जाए दुश्मन का काम तमाम करो तुम दुनिया याद करे कुछ ऐसे काम करो तुम्हें तो दुनिया याद करे ये प्राण रहे न रहे पर देश का नाम रहे oh, दुनिया में तिरंगे की बस ऊंची शान रहे oh, yeah. बलिदानी नाम करो तुम्हें तो दुनिया याद करे कुछ ऐसे काम करो तुम्हें दुनिया याद करे गिरना भी पड़े तुमको बूंदों की तरह गिरना मिल कर के इस धरती से अंकुर बन उगना धरती को प्रणाम करो तुम्हें दुनिया याद करे दीपक की तरह जलकर जग जगया लोकित करना मुरझाए चेहरों पर कुछ मुस्काने मलना बस इतना काम करो तुम्हें तो दुनिया याद करे जिससे जो प्यास बुझा न सके भे पानी क्या पानी बस जिंदा नाम रहे दुनिया यानी जानी मिला सुनाम करो तुम्हें तो दुनिया याद करे कुछ ऐसे काम करो तुम्हें तो दुनिया याद करे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी सी कविता देशभक्ति के सारे ही कविताएं जो हैं हमने सुना पहले शुरुआत की थी प्रकाश नागौरी जी ने तो जो देशभक्ति की सिलसिला को जारी रखा और उसी से शुरू हुआ और फिर डॉक्टर कविता किरण जी ने उसी चीज़ को भाषा के रूप में किस तरह से भारत देश में भाषा का जो हिंदी भाषा के बारे में उन्होंने सुनाई उसके बाद फिर हमारे राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने देशभक्ति पर वतन के लोगों की बात कही और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए निराला राही जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से उस कविता को सुनाया और उर्मिला जी से भी हमने देशभक्ति के ऊपर ही कविता सुनी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को इस कार्यक्रम में संस्कार के बढ़ते चरण में हमने देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं अलग अलग विधा में सुना तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो